रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक भारती निदेशक थे वे एक ऐसी राष्ट्रीय नीति के पक्षधर थे जिसके अंतर्गत देश में पानी गैस और तेल समेत खनिज संपदा की बेहतर खोज उपयोग एवं संरक्षण हो सके उन्हें पुस्तकों से प्रेम था और उन्होंने भारतीय भूविज्ञान पर पहली आधिकारिक पाठ्यपुस्तक लिखी इस पुस्तक को गौरव ग्रंथ का दर्जा मिला और 1966 तक इसका छठा संस्करण बिक चुका था इस पुस्तक पर टिप्पणी करते हुए विख्यात भूवैज्ञानिक ने लिखा द जियोलॉजी उन्नीस सौ 1919 में मैक लंदन से प्रकाशित हुई जिसमें संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप, पाकिस्तान भारत बांग्लादेश म्यांमार और श्रीलंका के भूविज्ञान का निचोड़ है इसमें वाडिया के ज्ञान और गहरे शोध की साफ झलक मिलती है इस गौरव ग्रंथ ने ना यशस्वी बनाया बल्कि उन्हें समूची दुनिया में भूविज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की अनगिनित पीढ़ियों का गुरु भी बनाया वाडिया अपने काम में बहुत मेहनती और चुस्त थे और उन्होंने सारी जिंदगी बहुत सादगी में गुजारी 1945 में जवाहरलाल नेहरू की राष्ट्रीय सरकार ने वाड़िया को भूविज्ञान सलाहकार के पद पर नियुक्त किया वाड़िया ने ही देश की खनिज नीति की नींव रखी 1963 में भारत सरकार ने उन्हें भूविज्ञान का प्रथम राष्ट्रीय प्राध्यापक बनाया। भारत सरकार ने उन्हें अठावन में पद्म से सम्मानित किया उन्नीस में वाडिया रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो चुने गए उन्हें अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और कई विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधियां प्रदान की वाड़िया ने विज्ञान पर कई गुमदा और लोकप्रिय लेख भी लिखे उनमें स्टोरी ऑफ ए स्टोन वाकई बेमिसाल है यह एक पत्थर की आत्मकथा है इस कहानी को पढ़ते हुए भूविज्ञान की जटिलताएं सहजता से समझ में आ जाती है इसे पढ़ने के बाद वाकई ऐसा लगता है कि पत्थर की भी जबान होती है भारतीय भूविज्ञान विज्ञान की नींव रखने वाले इस महारथी का देहांत छियासी वर्ष की आयु में पंद्रह जून उन्नीस को हुआ